भोपाल से हेमंत सिंह चौहान है जो चेयरमैन आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के और जहां पर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हॉस्पिटल भी है ये सारे उनके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स हैं जिसके माध्यम से वो काम करते हैं लोगों की सेवा करते हैं तो आप सभी की तरफ से हेमंत सिंह चौहान का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू हेमंत सिंह जी मैं जानना चाहूँगा मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुनेंगे आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो उन्हें भी आपके बारे में पता हो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसको कह सकते विस्तार से बताइए मेरा नाम हेमंत सिंह चौहान है मैं आर मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का चेयरमैन हूँ जी और मूलता रहने वाला दतिया जिले का हूँ मध्य प्रदेश का और हमारे ग्रुप में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जिसमें नौ सब्जेक्ट्स में पीजी भी है नर्सिंग कॉलेजेस हैं बीएड है बीपीएड है एमपीएड है, एम है फार्मेसी भी है एक हॉस्पिटल भी हमारे हंड्रेड बैट रन करते हैं हम अच्छा अच्छा और जो कि निःशुल्क है समाज के लिए आयुर्वेद का निःशुल्क सेवाएं देते हैं और मैं समझता हूँ साल में एक दो अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह काफ़ी विदेशों से भी हमारे संस्थान को अवार्ड मिले हैं क्या है। और आ, इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में इस कॉलेज को लोग जानते हैं और शिक्षा जगत में आयुर्वेद के क्षेत्र में इसका अपना एक स्थान है और इस स्थान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी जो है वो स्टूडेंट और टीचर्स और अभिभावकों के बीच में जो एक तालमेल है मैं समझता हूँ उसी की वजह से आज हर जगह रानी दुलैया आयुर्वेदिक कॉलेज आरडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की संस्था को लोग बहुत भली बात जानते हैं और अक्सर ऐसा सुना गया है कि जब काउंसलिंग होती है तो जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिलता है तो बड़ा बेचारे मायूस हो के और कहते हैं कि अरे मुझे तो इसी कॉलेज में पढ़ना था <laughs> काफ़ी कुछ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आरडी डी मेमोरियल जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस बहुत सारे आपने बताया और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हॉस्पिटल फ्री चला रहे हैं तो लोगों की दुआएँ आपको मिलती हैं इसके साथ मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में आपने जिक्र किया आयुर्वेदिक एंड ओलोपैथिक इन दोनों में हमेशा संघर्ष रहा है और आज ज़्यादातर लोग जो है ओलोपैथी को यूज़ करते हैं तो आयुर्वेदिक का जो हमारा जो पुराना पद्धति है धनवंतरी से निकला हुआ ये विशेष दवाइयां हैं जो शास्त्रों आदि में भी इसको यूज़ किया जाता है तो इसको क्या एक कमी रह गई या क्या ऐसा कुछ हुआ हो जिसके वजह से ये थोड़ा सा आज लोग ओलोपैथी की तरफ पूरी तरह से डूबे हुए हैं नहीं नहीं अब मेरी जो जानकारी में है वो जी जी। इस बात से बिल्कुल विपरीत है नहीं, नहीं। मुझे लगता है कि अब लोगों का आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा रुझान है अपेक्षाकृत पहले के अक्सर वो मरीज जो हम हर हाँ जगह होके आता है हमने कई हमारे पास उदाहरण भी हैं कि वो एलोपैथी ले लेके परेशान होकर कई मरीज आते हैं कि साहब आप सब कुछ देना लेकिन एलोपैथी की एक गोली भी मत देना हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा यूँ है कि अब लोगों के को आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास हो गया है और उस विश्वास में ऐसा नहीं है असंख्य उपलब्धियाँ भी हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में और लोगों को लगता है कि हाँ अगर बीमारी का कोई परमानेंट इलाज है हुँ, हुँ, तो वो आयुर्वेद के माध्यम से है हुँ, हुँ. आ, अगर देखा जाए तो केवल सर्जरी को छोड़ दिया जाए बाकी सारी चीज़ों में बीमारियों में काफ़ी उसका एक अपना फैक्ट है हुँ. और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें एक ऐसी दवा खाने को मिले जिसके साइड इफेक्ट्स ना हुँ। ना हुँ। और साइड इफेक्ट्स अगर किसी पैथी में नहीं है तो वो है आयुर्वेद और मेरे पास एक रिसेंट एक उदाहरण है जी कि एक अच्छे व्यापारी भोपाल के उनको स्लिप डिक्स में कुछ प्रॉब्लम थी पीछे पैक बैठने में बड़ा परेशान परेशानी हुआ करती थी उन्हें एक दिन मैं उनके दुकान पर गया तो उन्होंने कहा साहब बड़ा परेशान और मैं अब दो दिन बाद चेन्नई जा रहा हूँ उसका ऑपरेशन कराने के लिए तो मैंने कहा कि बिल्कुल जाइए अच्छी बात है लेकिन जाने से पहले एक दिन थोड़ा सा हमारे यहाँ एक बार आप आके आके जाइए <laughs> तो उन्होंने बड़े मतलब उसको कहा कि ठीक है साहब हम तो एम्स में अभी हो के आए हैं सॉरी वो मेदानता में और वहां भी जा रहे हैं तो आपके आने में हमें क्या दिक्कत है वहां जाएंगे और वो हम मेरे कहने से वहां आए भी और मैंने एक बीस दिन पहले उनको देखा कि वो एक गाड़ी से खुद ड्राइव करके उतरे मैंने कहा कि ये कोई आ, सज्जन परिचित से दिख, दिख रहे, दिख रहे तो मैं हाँ। भी अपनी गाड़ी को स्लो करके और उनसे बात करने के लिए हॉस्पिटल कैंपस में देखा तो वो वही इंसान थे जो कि बैठ नहीं पा रहे थे और वो खुद ड्राइव करके आए हैं और उन्होंने पता नहीं कितने पेशेंट्स को भी मोटिवेट किया और वो हमारे यहाँ लेके ले आए और उन्होंने कहा कि साहब ये तो एक चमत्कार है और वो जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ नाम भी मुझे बताया था कि वो मेरी रिपोर्ट पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है नहीं। तो मैंने कहा साहब मैं आपके सामने हूँ और जो आपकी रिपोर्ट्स थी वो आपके सामने हैं और मैं देखिए बिना किसी ऑपरेशन के आज बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच गया हूँ वो सारी तकलीफ़ें मेरी दूर हो गई और वो सारा डर मेरा दूर हो गया जो एक ऑपरेशन के नाम से मुझे बहुत एक डरा डरा रहा था तो ऐसे एक नहीं कई बच्चे हैं जो गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं कर पाते थे बिल्कुल एक तरफ झूल जाती थी और जो बच्चे आए और उनके साथ पंचकर्म और बाकी उनकी जो थेरेपी की गई उससे उन्हें काफ़ी लाभ हुआ और बहुत से लोग मैं एक आध उदाहरण तो नहीं कई उदाहरण है कि जो व्हील चेयर पर लोग आते हैं और वो खड़े होकर जब जाते हैं अभी मैं जब आया मैं जिस दिन आया एक सज्जन मेरे सामने से गुजर रहे थे तो मेरे डॉक्टर ने कहा सर ये आपसे मिलना चाहते हैं मैंने कहा बताइए कोई परेशानी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब परेशानी नहीं है मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो मैंने कहा बताया साहब बोले मैं पूरे कॉलेज को मिठाई खिलाना चाहता चाहूँ सात आठ सौ बच्चे तो मैंने कहा किस बात के लिए बोले साहब मैं इस बात के लिए कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो वो भी बहुत तकलीफ़ उनकी ऐसी थी कि जो उम्मीद छोड़ चुके थे कई वर्षों हाँ। से एलोपैथ की दवा खा खा के परेशान हो गए थे और उनको ऐसा लगता था कि मुझे अब इसी इसी लाइफ लाइफ को को तरीके से अपनी निकालना है अब इसका कोई इलाज नहीं है तो यह भी एक बात है कि कभी कभी ईश्वर कोई ऐसे रस्ते दिखा देता है जो असंभव चीज भी संभव हो जाती है तो आयुर्वेद के साथ मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सी बस ये समझने की बात है और विश्वास की बात है सही बात अगर है। आपको एक बार विश्वास हो गया तो मुझे जो एक कहावत है ना साहब कि दवा भी तभी काम करती है जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आपको आत्मविश्वास हो कि हाँ जो चीज़ मैं ले रहा हूँ जो खा रहा हूँ वो मुझे लाभ पहुँचाएगी ऐसी स्थिति में उस को डबल सपोर्ट मिलता है बीमारी से लड़ने का एक तो दवा काम करती है और एक विश्वास विश्वास दोनों काम करता है दोनों हेमंत सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आयुर्वेदिक काम करता है आयुर्वेदिक में हम लोग या नेचुरोपैथी में कम जब भी भी जाते हैं तो हाल ही में जो सिचुएशन है हमारा तो जब भी हमको कुछ होता है तो हम लोग आयुर्वेदिक के बजाय ओलोपैथी में जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं जब तकलीफ़ होती है तो फिर लगता है कि एक ही सहारा आयुर्वेद है अब देखिए कई चीज़ें जो है जिसके उदाहरण अभी हेमंत सिंह ने बताया हमें और ऐसी बातें होती भी हैं जी जी नहीं गवर्नमेंट ने भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ। स्टेट गवर्नमेंट आज आप एम्स में अगर किसी भी एम्स में जाएं हाँ। तो वहाँ एक विंग हाँ। आयुर्वेद की होगी ही होगी ही, कि हाँ। गवर्नमेंट ने भी इसको मान लिया है कि नहीं हाँ। केवल और केवल एलोपैथ से काम नहीं चलेगा हाँ। इसके साथ में हमें भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा तभी ज़्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं में लाभान्वित होंगे हेमंत सिंह की बात ही अच्छी बात आपने बताया और हाल ही में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है आयुर्वेद पर आयुर्वेद के बहुत सारे कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाने की भी एक मुहिम चल रही है जहाँ पर एक आयुर्वेद के प्रति जो मानसिकता लोगों की है वो कहीं ना कहीं बदल भी रही है और इसको पूरी तरह से बदलने के लिए सरकार की तरफ से भी पहल चल रही है और इसमें मैं चाहता हूं कि हमारे सभी डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं वो एक कदम आगे बढ़े और इसको लेकर चलेंगे तो आप जैसे लोग हैं हेमंत सिंह जैसे लोग हैं और इनके जो मोटिवेशन है लोगों को जब इनके हॉस्पिटल में आने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं उनके कहीं ना कहीं नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक अगर ये बात पहुँचे और वो पेशेंस अगर अपने अनुभव अपने शब्दों में सुनाए तो लोगों को नेचुरली वो चीज़ें एकदम जैसा कहते हैं कि चमत्कारी चीज़ सुन पाएंगे लोग और एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदिक का जो पहले से ही एक आस्था थी वो आस्था को फिर से बरकरार रखने की ज़रूरत है और होगी भी ऐसे तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हेमंत सिंह जी से बात करते हुए मैं चाहूँगा कि आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ वैसे तो मैं बेसिकली बहुत छोटी सी जगह से हूँ और एजुकेशन के बाद मैंने एक प्राइमरी स्कूल खोला था अच्छा अच्छा मैं फौजी का बेटा हूँ लेकिन किसान के घर में पला बड़ा बड़ा हुआ तो मेरी एजुकेशन जो है वो ग्वालियर में हुई थी तो उसके बाद में ग्रेजुएशन के करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमने एक क्षेत्र चुना शिक्षा में अपनी सेवाएं देने के लिए छोटी सी जगह में रहने के कारण कोई एक अच्छा स्कूल नहीं था तो हमने सोचा कि एक स्कूल खोला जाए जिससे हमारे इस छोटे से कस्बे के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जा सके तो बस वो एक शुरुआत थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किया आयुर्वेद का उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई इसमें और आगे बहुत अच्छी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को आयुर्वेद के बारे में और अच्छा लाभ मिल सके तो कंपाउंडर ट्रेनिंग सेंटर और ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मध्य प्रदेश में उस समय ना तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुआ करता था और जिसे हम अपनी भाषा में जैसे दाई प्रशिक्षण केंद्र जो घरों में जो छोटी छोटी डिलीवरियाँ महिलाएं कराती थी वो एक दाई प्रशिक्षण केंद्र के नाम से शुरुआत में आ, उसकी एक शुरुआत हुई परंतु कुछ दिनों बाद हमने गवर्नमेंट को एक अपना सजेशन दिया कि नहीं भैया थोड़ा सा इस नाम में सुधार लाया जाए तो उसको फिर महिला स्वास्थ्यकर्ता के नाम से जाना जा जाना आ गया कंपाउंडर ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट किया चूँकि उस लाइन उस क्षेत्र में हमने कदम रख दिया था तो निश्चित बात है कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और हमने भी उसको धीरे धीरे कदम आगे को आगे बढ़ाया, बढ़ाया। और कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र जो कि मध्य प्रदेश का पहला कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया हमने उससे पहले कंपाउंडर प्रशिक्षण हुआ ही नहीं करता था मध्य प्रदेश में बस एक हमारे मित्र थे जॉइन डायरेक्टर उन्होंने कहा चौहान साहब आप बहुत अच्छी संस्थाएं चला रहे हैं एक आयुर्वेदिक कॉलेज बहुत कम है मध्य प्रदेश में और इसकी भी ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर में शायद उस समय दो ही कॉलेज हुआ करते थे तो मैंने उस और भी एक आ, छोटा सा प्रयास शुरू किया और मेरी मौसी रानी दुलया जिन्होंने मुझे अडोप्ट किया था मैं उनका अडोप्टेड सन हूँ तो मैंने उनके नाम से फिर ये संस्था शुरू की और आज उनके नाम का उनके आशीर्वाद का मुझे फल मिल रहा है जो मिला <laughs> वो सब आप सबके सामने है सही विवाद तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपने शुरुआत किया और किसी भी बड़ी चीज़ को हम लोग आज देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं छोटे से ही शुरू हो चुका होता है और धीरे धीरे जितना आप मेहनत करते हैं उसमें उतना ही वो चीज़ बढ़ता है आगे बढ़ते जाता है तो बहुत ही अच्छा एक सुंदर उदाहरण आपने अपना जीवन का जो है इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ वो आपने बताया है एक इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। शुरुआत में जो आपने शुरू किया था, किस तरह की मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है किसी भी क्षेत्र में जब शुरुआत की जाती है और वो भी ऐसे क्षेत्र में हाँ जिसकी पहले से रूपरेखा ना हो पहले उसकी रूपरेखा बनाए और उस रूप रेखा को लोगों तक पहुंचाएं और उनको विश्वास दिलाएं कि ये चीज भी होती है या हो सकती है और नई चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए समाज में बहुत मेहनत लगन और प्रयास की आवश्यकता पेशेंस तो शुरुआत में मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद है कि एक मिनिस्टर हुआ करते थे मेडिकल एजुकेशन में जब मैंने तीन चार बार उनके पास गया कि मुझे महिला स्वास्थ्य कर्ता स्टार्ट करना है नहीं नहीं। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए इतना क्यों परेशान हैं आप बार बार बार बार मेरे से मिलने आते हैं ऐसा इसमें क्या है क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं इसमें ऐसी कौन सी मिठाई है इन शब्दों में मैंने कहा एक सामाजिक कार्य है और इससे समाज को अभी आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक की जितनी डिस्पेंसरीज हैं उनमें हैंड्स नहीं हैं। अरे जब डॉक्टर तो हैं जब वो उनको डॉक्टर को हैंड्स नहीं मिलेंगे नीचे कार्य करने वाले लोग नहीं मिलेंगे टेक्निकल लोग नहीं मिलेंगे तो लोग कैसे लाभान्वित होंगे एक सामान्य व्यक्ति को अनट्रेन व्यक्ति से अगर वो आप काम कराएंगे तो वो कितना सफल होगा इसकी कल्पना तो आप खुद कर सकते हैं तो शुरुआत में हमको बहुत बार ऐसा लगा था जब मैंने कॉलेज की शुरुआत की कि अब मैं वापस बाप, शायद इस अपने कदम वापस खींचने पड़ा है लेकिन सब प्रयास फिर वही है ईश्वर की इच्छा और मैं तो ये कहूँगा कि उस जमाने में उस टाइम में 2002 की बात है कि सब जो मेहनत हो सकती है शारीरिक मानसिक आर्थिक क्या नहीं मतलब जब शुरुआत में टेबल कुर्सी भी हमने अपने कंधों पर उठा के और उसको लेकर आए लेकर आए तो शुरुआत में मेहनत तो हर सही बात क्षेत्र में हर चीज में वो शुरुआत वाली जो और आज मुझे जब मैं अपने कैंपस में साहब जब आता हूँ तो 22 एकड़ में वो कैंपस है <laughs> और कभी भगवान चाहे अगर आपका आना हो और देखिए <laughs> लोग कहते हैं कि आपने बड़े मन से इस कैंपस को सजाया सही बात है बहुत ही अच्छी बात है हेमंत सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कि इस तरह से कई भी आ, कुछ एक छोटे से शुरुआत होती है लेकिन आप अगर पूरी लगन से उसको संवारने शुरू करते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छा रूप ले लेता है और जैसे हेमंत सिंह ने अपने इस क्षेत्र को अच्छी तरह से बना के रखा है और आज आर मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही अच्छा एक नाम भोपाल में नाम से जाना जाता है और आयुर्वेदिक एक बहुत ही सुंदर पद्धति है जहाँ पर हम लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को तो ठीक करते ही हैं लेकिन हमारे जीवन पद्धति से हमारे डाइट से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है जब इन पद्धति में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेहत बहुत सुंदर भी रहता है और हम दीर्घायु तक जीवित रहते हैं और वही चीज़ें जो हैं ओलिपैथी में बिल्कुल उल्टा है लेकिन फिर भी आज हम लोग इंस्टेंट वाले लोग बन गए हैं जल्दबाजी वाले लोग बन गए जिसके वजह से हम चाहते हैं कि गोली खा लिया तुरंत असर दिखाना शुरू कर दे मशीन में कप लगा दिया कॉफ़ी आ जाए और पी के निकल ले तो ये सारी जो हमारी जो आदत ख़राब मैं कह सकता हूँ या हमारी यूज तो जो वेस्टर्न कल्चर की जो आदतों का हम कॉपी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद ही अपने आदतों से परेशान हो सकते हैं तो ऐसी कई कई बातें हैं हम लोग फिर से इस पर बात करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और हेमंत सिंह जी हम ब्रेक में गाना सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा एक हद गीत जो आपको बहुत मोटिवेट करता हो उसको बताइए प्यार बाते हैं बातों का क्या कसमें वादे प्यार प्यार सब बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं ना तो का क्या कसुमे वादे प्यार वफासब बातें कसुमे वादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का कसम में वफा सब बातें हैं बातों का क्या कसम में वाद प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या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 न तू बच पाएगा तेरा बातें हैं बातों का क्या सुख में तेज सुख में तेरे साथ चले सब बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते है नातों का क्या बस में वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं बातों का क्या काम किसने लूटा है मुस्लिम का है काम अगर ये खुदा का घर क्यों टूटा है जिस मजहब में जिस मजहब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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत हेमंत सिंह ने याद कराया और हमने उस गीत को सुना बहुत ही प्यारा सा गीत और ये उपकार फिल्म का गीत आपने जी। पर पिक्चराइज किया गया है बहुत ही सुंदर मनाड़ी की आवाज़ में हम लोग सुन रहे थे तो बहुत ही प्यारा सा गीत देशभक्ति वाला आपने सुनाया और मैं चाहूँगा कि ये गीत आपको क्यों टच करता है क्या है इसमें भाव क्या है देखिए साहब दुनिया में सब कुछ अगर है तो वो ईश्वर तो हम सब कुछ जीवन में अपने दैनिक जीवन में सब सबको साथ में रखते हैं परिवार को रखते हैं समाज को रखते हैं लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इसके ऊपर भी कोई है तो अगर हम इस लाइन को याद रखें कि ये सब तो है लेकिन इससे ऊपर भी एक ईश्वर है और शायद ईश्वर ने ही हमें और आपको आज मिलाया है क्या बात है और इस बात से इस बात को बिल्कुल ये बात चरित्रार्थ हो रही है सही बात कि ईश्वर पहले है और हम सब कड़ी बाद में हैं क्योंकि जोड़ने वाला इस कड़ी को वही है सही बात है ईश्वरी ने ही इस संसार को रचा है और हम सब लोग उसकी रचना है तो रचना और रचयिता में बहुत अंतर होता है तो उस अंतर को हम कहीं भी भर नहीं सकते हैं। लेकिन अंतर समझकर उस रोल को अच्छी तरह से निभा सकते हैं रचेता का ज्ञान हो जाने से हम अपनी रचना को सुंदर बना सकते हैं हम अपने एक्शन को संवार सकते हैं सुधार सकते हैं और उसके पद चिन्ह पर बताए हुए रास्ते पर चल भी सकते हैं हेमंत चौहान जी की बहुत ही अच्छी बात आपने याद दिलाया तो चलिए हम गीत के भावों को तो समझते हैं और उसको गुनगुनाते भी कहीं ना कहीं हमारी सत्य घटना हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं और ऐसे तरह का जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं और गीत हमारे उन भावों को स्पर्श करता है जो हमें सुकून देता है तो आइए आगे बढ़ते हैं हेमंत सिंह जी से हमारी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब एक अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं तो काफ़ी कुछ हमारे जीवन के कुछ पड़ावों को हम भी याद कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है तो हेमंत जी से यही प्रेरणा हमें मिल रहा है कि कितना भी मेहनत हो लेकिन अपने रास्तों को नहीं छोड़े आगे बढ़ते रहें तो मुकाम तक पहुँच ही जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारी युवा शक्ति आज जिस तरह से है तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए दो शब्द ज़रूर बताएं मैं चूँकि बच्चों के बीच में ही रहता हूँ और बस उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर अनुशासन है नहीं, नहीं। तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है सबसे पहले आज अगर आरडी डी मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को जाना जाता है नहीं, नहीं। तो वो अनुशासन के नाम से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं और मुझे लगता है कि तभी वो आज पिछले दिनों एक सेमी वो सेमिनार भी हुआ था उसमें सेकंड प्राइज लेके आए हैं जी तो अनुशासन ही जीवन की पहली कड़ी है सफलता की बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अनुशासन के बिना हमारे जीवन में उन्नति हो नहीं सकती और जिस रास्ते पे हम जाते हैं वहाँ पर अनुशासन होता है तो हम बहुत जल्दी शीघ्र ही सफलता को प्राप्त करते हैं और लोगों के दिल में भी जगह बना पाते हैं अनुशासन बिना अगर हम कुछ पा भी लेते हैं तो लोगों के दिल में जगह नहीं जगह <laughs> तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने और सबसे बड़ा उदाहरण आपके मैंने इसी कैंपस में देखा, देखा है अनुशासन और समर्पण जी जी दोनों ही चीजें अगर कहीं अगर देखने को मिलती है हाँ। तो ये ब्रह्म कुमारी विद्यालय विश्वविद्यालय में देखने को मिली है हेमंत जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और आशा करता हूँ हमारी जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी पसंद आ रहा होगा तो जाते जाते मैं कहूँगा कि एक ऐसी बात जैसे कि हमारे जीवन में कई चीज़ें आती हैं सुख आता है दुख आता है लेकिन कही न कहीं ना कहीं हम एक सोच को ले चलते एक पॉजिटिव सोच होती है या कहीं ना कहीं एक आस्था को लेकर चलते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है तो आपके जीवन में जो आगे बढ़ने के लिए जो हेल्प आपको मिला है किस आस्था से किस भाव से या किस व्यक्ति के शब्दों से ये दिल को छू लेने वाला सवाल है मुझे सबसे पहली जो मेरे काम के प्रति मुझे जो ईमानदारी के लिए जो प्रेरणा मिली है नहीं, नहीं, नहीं। वो है मेरी माँ का एक शब्द क्योंकि मैं अडॉप्टेड सनु और मुझे उनके नाम को जीवित रखना था तो मैंने उनके नाम पर यह संस्था की स्थापना की और पूरा ईमानदारी से मैंने इस संस्था को आगे ले जाने का जो प्रयास किया वो सबसे बड़ी ऊर्जा थी वो शक्ति थी वो कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति बस उस नाम से मुझे मिली उनके आशीर्वाद से मिली और बस वही है चलते गए कारवा जोड़ता गया और आज हम मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि हाँ जो हमने मेहनत की थी जो हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया समाज से जो हमें आज प्रेम स्नेह मिल सम्मान मिल रहा है आज मैं आपके सामने बैठा हूँ शायद उस आशीर्वाद और उसी प्रयास का ये हेमंत सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने अपने माँ को याद किया जिनसे आप पालना ली है और उनके आशीर्वाद उनका प्यार ही आपको जो है इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए बहुत ही जो कहते हैं दुआओं के साथ चले हैं और दुआएं मिल रही है अभी वापस रिटर्न में तो बहुत ही अच्छी बात आपने याद कराएं चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप आएँ अपनी दिल की बातें हम तक सुनाएँ और हमारे सभी श्रोताओं तक पहुँची आपकी बातें और मैं श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहूँगा हेमंत सिंह जी की जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो क्योंकि ये लाइफ की जो सच्चाई है उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया और कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में ये बातें स्पर्श कर गई होगी और मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को याद रखिए जब भी मुश्किल आए तो इस कार्यक्रम में से जो भी बातें आपको याद आ जाए एक बार ज़रूर याद करके फिर आप जो अपना कदम है वो आगे रखिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ये मेरी गारंटी है तो आप सदा आगे बढ़े खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार हेमंत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो उसको मेरी सेवा का अधिकार है करता जो अपने माँ से प्यार है उसको ही मिलता ये दरबार है करता जो अपने माँ से प्यार है मुझको तो छप्पन भोग लगाते हो माँ को एक रोटी को तरसाते हो मुझको तो छप्पन भोग लगाते हो माँ को एक रोटी को तरसाते हो ऐसे बेटे को तो दिकार है करता ना अपने माँ से प्यार है उसको मेरी सेवा का अधिकार है करता जो अपने माँ से प्यार है मेरा दरबार बड़ा ही सजाते हो माँ को एक कमरा ना दे पाते हो मेरा दरबार बड़ा ही सजाते हो माँ को एक कमरा ना दे पाते हो उसका तो जीवन ही बेकार है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 मुझको तो अपने घर में लाते हो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो मुझको तो अपने घर में लाते हो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो ऐसा घर मुझको ना स्वीकार है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 एक संदेश दर्शन को तेरे माए तरसे हैं आ जा मिलने को तुझ पर मरती है दर्शन को तेरे माए तरसे हैं आ जा मिलने को तुझ पे मरती है तेरे आने के आसार हैं, फिर भी क्यों तेरा इंतजार है तेरे आने के ना आसार हैं।